तो तुम्हारे पास भेरी के शब्द होंगे तो भी न सुन पड़ेंगे निदान जो कुछ भी कर्म करोगे ये दुख का कारण है इस बदलने वाली दुनिया को सच्चा मानकर उसमें सुख खोजना वही सारे दुख ले आता है तो बदलने वाली दुनिया में से सुख लेना नहीं उनको सेवा कर दिया और अंतरात्मा में शांत होकर आत्मा का सुख और सामर्थ्य जगाना सभी दुखों से पार सदा के लिए शोक मोह दुख पाप ताप नहीं तो जैसे कोई पुरुष किसी देश को जाता है और पहुंचने का समय थोड़ा हो तो वह मार्ग के स्थान देखता भी जाता है परंतु किसी में भी लिप्त नहीं होता वैसे ही चित्त को आत्म पद में लगाओ ऐसा शरीर पाकर यदि आत्मपद न पाया तो फिर कब पाओगे आत्मपद माना अपने को जानना है मानने के बाद भी शरीर आ रह जाता है बन तो रहते हैं। उसको खाली पाने में कसम थोड़े है और पराया है क्या दूर है न पराया है न दूर है लेकिन उधर रुचि नहीं इसीलिए पराया लगता है दूर लगता दुल दुल है बिलविल फाइंड ए वे जा रहा बंद अभी से भी कठिन लगता था अभी सरल हो ऐसे ही है ये भी परमात्मा प्राप्ति बाहर के सहारे ढंडों है। राम जी किसी के सिर पर आग लगे और वो उसे बुझाने के निमित्त तीन डाले तो वो बुझती नहीं बल्कि बढ़ती ही जाती उस जमाने में पेट्रोल पंप नहीं था नहीं तो वह सि आग लगे और पेट्रोल का फुआ रहा था राम जी किसी के सिर पर आग लगे और वह उसको बुझाने के निमित्त तीन डाले तो वह बुझती नहीं बल्कि बढ़ती ही जाती है वैसे ही दुषियों की इच्छा भोगने से तृप्त नहीं होगी इच्छा ही बंधन है और इच्छा की निवृत्ति का नाम मोक्ष है ऐसा सुख ब्रह्मा के लोक में भी नहीं जैसा इच्छा की निवृति में है ए, ये मिल जाए ये भोगू ये डिजायर डिजायर बेगर देती है भिखारी बना देती दिवार। है डिजाइर हे राम जी रात को कोई डिजाइन नहीं होती निन्नता फ्रेस बच्चों को डिजाइन नहीं होती तो आनंद और जो बड़ा हुआ इच्छा हो तो थो गया द्यार। द्यार। राम जी शास्त्र का श्रवण और तप दान यज्ञ सभी इसी निमित्त है कि किसी प्रकार से इच्छा निवृत्त हो दुनिया से मजा लेने की इच्छा हो दूसरों की सेवा का दौर अपने आत्मा का मजा जला बस गलती हो रही ना आत्मा के मजा को ढकने वाला बाहर का उम्र उंग परेशान हे राम जी जो अनिश्चित पद में स्थित है उसको यदि एक क्षण भी इच्छा उपस्थित है तो वह रुदन करता है जैसे चोर से लूटा गया मनुष्य रुदन करता है वैसे ही वह रुदन और पश्चाताप करता है और उसके नाश का उपाय करता है ये जैसे स्वप्न में भ्रम से रूप दिखते हैं वैसे ही ये ग्राह्य ग्राहक भ्रम से भाषित होते हैं राम दृष्टा दर्शन और दृश्य तीनों ब्रह्म में कल्पित है चीरकाल से हम खोज रहे हैं परंतु द्वैत हमको नजर नहीं आता एक ब्रह्म सत्ता ही जो की त्यों भासित होती है जो निराभास ज्ञान रूप है वह आकाश से भी सूक्ष्म है और सब जगत भी वही है, है राम जी ऐसा दुख घोर नरक में भी नहीं होता है, जैसे तृष्णा से होता है जो धनवान हैं, उनको धन के कमाने और रखने की चिंता है उठते बैठते खाते पीते चलते सोते सदा धन खपते में खप जाते more, more, more, more. Hmm. नारायण नारायण हे राम जी यद्य धनी हो और उससे संतोष नहीं तो वह परम दरिद्री है और जो धन से हीन है परंतु संतोषवान है वह ईश्वर है जिसको संतोष है उसको विषय बंधन नहीं कर सकते विपरीत भावना में दुख होता है और जो दुखदायक पदार्थ हैं वे भी फिर सुखदायक जान पड़ते हैं हे राम फिर तो ड्रिंक करता है तो दुख देने वाले ड्रिंक करता क्लब में जाता है खड़े खड़े मास्क का मास्त पेशों को मोरापा जल्दी जाता है खड़े खड़े खाएगा खड़े खड़े पीएगा दुख किसी चीज को उसको सुख लगता है अशांतर बीमारी देने वाला व्यवहार उसको सुखदायबित कमजोर हो जाते हैं हरिओम हरिओम